सत्य चिंतामढ़ी ईश्वर साक्षात्कार के लिए नाम जब सर्वोपरि साधन है वास्तव में नाम की महिमा वही पुरुष जान सकता है जिसका मन निरंतर श्री भगवान नाम में संलग्न रहता है नाम की प्रिय और मधुर स्मृति से जिसके क्षण क्षण में रोमांच और अश्रुपात होते हैं जो जल के वियोग में मछली की व्याकुलता के समान क्षण भर के नाम वियोग से भी विकल हो उठता है जो महापुरुष निमेश मात्र के लिए भी भगवान के नाम को नहीं छोड़ सकता और जो निष्काम भाव से निरंतर प्रेम पूर्वक जप करते करते उसमें तलीन हो चुका है ऐसा ही महात्मा पुरुष इस विषय के पूर्णतया वर्णन करने का अधिकारी है और उसी के लेख से संसार में विशेष लाभ हो सकता है यद्यपि मैं एक साधारण मनुष्य हूँ उस अपरिमित गुण भगवान के नाम की अवर्णनीय महिमा का वर्णन करने का मुझमें सामर्थ्य नहीं है तथापि अपने कतिपय मित्रों के अनुरोध से मैंने कुछ निवेदन करने का साहस किया है अत आप लोग क्षमा करें महिमा का दिग्दर्शन भगवान नाम की अपार महिमा है सभी युगों में इसकी महिमा का विस्तार है शास्त्रों और साधु महात्माओं ने सभी युगों के लिए मुक्तकंड से नाम महिमा का गान किया है परंतु कलयुग के लिए तो इसके समान मुक्ति का कोई दूसरा उपाय ही नहीं बतलाया गया यथा हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलव नास्तव नास्त्यव नास्त्यव गतिरण्य नारद पुराण कलयुग में केवल श्री हरि का नाम ही कल्याण का परम साधन है इसको छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है कृते विष्णु त्रेतायाज तो मखेह द्वापरि परिचर्याम कलऊ तद्धरि कीतनाथ भागवत सतयुग में भगवान विष्णु के, के ध्यान करने से त्रेता में यज्ञों से द्वापर में भगवान की सेवा पूजा करने से जो फल होता है कलयुग में केवल हरि के नाम संकीर्तन से वही फल प्राप्त होता है कलयुग केवल नाम यथारा सुमिर सुमिर भग उतर हो पारा कलयुग युग सम आन नहीं जो न कर विश्वास गाय राम गुण गन भी भवतर भी नहीं प्रयास राम नाम मन दीप दरु जी हरि द्वार तुलसी भीतर बाहिर हो जो चाह शिव जी आकल काम नाह ने राम रसलीन नाम सुप्रेम पेय शरद तिन्हु किए मन बीन सबरी सुगत सुगतिदीधर घुनाथ नाम उधारेय अमित खल वेद विद गुणगाथ रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद यपिसु नर सोनर बिनु बिनुछ विशान सिकताते घृत हो सिकता ते बरते लुहरिभन नवत ये नाम स प्रेम जपतनया भगत हो मंगल मंगलबाषा नाम जपत प्रभु की न प्रसाद भगत सिरो मणि भे प्रह्लादो सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राू अपि तु अजामिल गजुगन काऊ भय मुकुत हरी नाम प्रभाऊ चाहु युगतीन काल तिहुलोका भय नाम जप जीव विशो का कहों कहाँ लग नाम बढ़ाए राम सक नाम गुन गाये नाम महिमा में प्रमाणों का पार नहीं है हमारे शास्त्र इससे भरे पड़े हैं परंतु अधिक विस्तार भय यहां इतने ही कह देता हूँ कि संसार में जितने मत मतांतर हैं प्रायः सभी ईश्वर के नाम की महिमा को स्वीकार करते और गाते हैं अवश्य ही रुचि और भाव के अनुसार नामों में भिन्नता रहती है परंतु परमात्मा का नाम कोई सा भी क्यों न हो सभी एक सा लाभ पहुँचाने वाले हैं अतय जिसको जो नाम रुचकर प्रतीत हो वह उसी के जप का ध्यान सहित अभ्यास करे